रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियाँ कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी साझे में खेती होती थी कुछ लेनदेन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें ना तो खानपान का व्यवहार था न धर्म का ना था केवल विचार मिलते थे और मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ भी होता है गुरु के आशीर्वाद से बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो ये मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो आती कैसे मगर जुमराती शेख आशीर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुमन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्र भी कदम ना उठा सकता था हल्के का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आजरपात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जिसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हल्के पुलाव की वर्षा सी की गई लेकिन रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुनने पड़ती थीं बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी दो तीन बीघे उस क्या दे दिया मानो मोल ले लिया बघारी दाल के बिना तो रोटियां उतरती नहीं जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गाँव मोल ले लेते कुछ दिन तो खाला जाने सुना और सहा पर जब सहा न गया तो जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा कुछ दिन तक यू ही रो धोकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पका कर खा लूंगी जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपए के यहाँ फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हंसे बोले हाँ हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी ये रात दिन की खटखट -खट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी ना हो ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस करे किस में इतना बल था जो उनका सामना करे आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं इसके बाद बूढ़ी खाला कई दिन तक हाथ में लकड़ी लिए आस पास के गांवों में दौड़ती रही कमर झुककर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दूभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ हूं करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी कहा पाओ कब्र में अटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अरे अब तुम्हें और क्या चाहिए रोटी खाओ अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है कुछ सज्जन ऐसे भी थे जिन्हें हाथ से रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर अच्छा अच्छा अच्छा मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह सन के से बाल इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आए ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू ने कहा मुझे बुलाकर क्या करोगी अम्मा कई गांव के आदमी तो आएंगे ही अपनी विपत्त तो सबके आगे रो आई अब आने न आने का अख्तियार तो उनको ही है यूं आने को आ जाऊँगा अम्मा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा क्यों बेटा अब इसका क्या जवाब दू अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू सवाल का कोई उत्तर ना दे सके पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया हुआ था हाँ वे स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई पर अधिकांश दर्शक ही थे निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलो से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दम्हों से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की पंचों आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे तो आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता ना तो मुझे पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊँ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ अगर मुझ में कोई ऐप देखो तो मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है पंचों का हुक्म मैं चढ़ाऊंगी जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बत्ते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग देख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खाला जान जिसे चाहे उसे बदे मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्लाकर कहा अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई बोली बेटा खुदा से डरो पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन कैसी बात करते हो और किसी पर तुम्हारा विश्वास ना हो तो जाने दो अलगू चौधरी को तो मानते हो लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले अलगू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू गु इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हो मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमने भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा की मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना है करो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उनकी ही थी अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है अतएव शांत शांतचित्त हो बोले पंचों तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी मैंने उन्हें ता खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी उन्हें मैं अपनी माँ के समान समझता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है लेकिन औरतों में जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता बस मुझे इतना ही कहना है आइंदा पंचों का अख्तियार है जो चाहे फैसला करें अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अतैव वो पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जिरह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी के चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है ना मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए जो अपना मित्र हो वो शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहें जिस पर पर पर पूरा भरोसा था, समय पड़ने उसने धोखा दिया। ऐसे ही झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलयुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता हैजा प्लेग आदि व्याधियां इन्हीं दुष्कर्मों के दंड है मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है परंतु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी टिकी है नहीं तो वो कब की रसातल में चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका सचमुच वो बालू की जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आओभगत ज्यादा करने लगा वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर तो मिले अच्छे कामों की सिद्धि में देर लगती है पर बुरे कामों में ये बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े सींगों वाले थे महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करने आते रहे दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा देखा दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले कर जाए पर खुदा ने एक बद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है चौधरायन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधरायन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग्य वक्रोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपटकर समझा दिया वे उसे उस रणभूमि से हटाकर ले गए उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर मिला नहीं निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच देना चाहिए गांव में एक समझू साहू थे वे एक का गाड़ी हांकते थे गांव का गुड़ घी लाद मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर लाते गांव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हों आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर अपने द्वार पर बांध दिया एक महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा चौधरी को भी गरज थी सो घाटे की परवाह ना की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने एक दिन में तीन तीन चार चार खेपें करने लगे ना चारे की फिक्र ना पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की वंशी बजती थी बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते खूब उछलते कूदते कोसों तक दौड़ते चले जाते थे वहाँ बैलराम का रातिब था साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था शाम सवेरे एक आदमी खरे हरे करता पूछता और सहलाता था कहाँ वह सुखचैन कहाँ ये आठों पहर की खपत महीने भर में वो बेचारा पिस सा गया इक्के का ये जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक पग चलना दूभर था हड्डियां निकल आई थी पर था वो पानीदार मार की बर्दाश्त न थी एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा फिर ना उठा साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़कर खींचा नथुलों में लकड़ी ठूंस पर कहीं मृतक भी उठ सकता है साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को घर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गांव भी ना था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर दो चार कोड़े और लगाए और कोसने लगे अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता सरा बीच रास्ते में मर गया अब गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहूजी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई सौ रुपये कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे अतः छोड़कर जा भी न सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वहीं रतजगा करने की ठान ली चलम गाना गाया फिर हुक्का पिया इस तरह साहू आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वे जागते ही रहे पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गाया घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे सहुआइन ने जब ये पूरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोईं और फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगें निगोड़े ने, ने ऐसा कुल बैल दिया कि की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए हुए कई महीने बीत गए। जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और दोनों ही झल्लाए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अनशन बकने लगते वाह यहाँ तो सारे जन की कमाई लूट गई सत्यानाश हो इन्हें दामों की पड़ी है मुर्दा बैल दिया था मुर्दा ऊपर से दाम मांगने चले हैं आंखों में धूल झोंकती सत्यानाशी बैल गले बांध दिया हमें निरा पोंगा समझ लिया है बनिए के बच्चे हैं ऐसे बुद्धू कहीं और होते होंगे पहले जाकर किसी गड़े में मुंह धोकर आओ तब दाम लेना नजी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ महीना भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बयान की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था एक बार वे गरम भी पड़े तब साहूजी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआइन ने घर में घुसकर केवाड़ बंद कर लिए शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले वे परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा पंचायत कर लो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो पंचायत की बात पर साहू भी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वही संध्या का समय था खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे विवादग्रस्त विषय ये था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है कि नहीं और जब तक ये प्रश्न हल ना हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे पेड़ों की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेसुरोवत कहने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बत्ते हो अलगू ने तीन भाव से कहा समझू साहू ही चुन लें खड़े हुए और कड़क बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक-धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो रामधन अलगू के मित्र थे वे बात को ताड़ गए पूछा क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे क्या उज्र होगा अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पथ धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्याय परायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान ही है नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड होता है माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मक्त युवक कितना धैर्यशील कैसा शांत चित्त हो जाता है यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ उसने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश और देववाणी में, में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए मुझे सत्य से जॉ भर भी टलना उचित नहीं पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु कुछ महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया पल्गू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेर लेने का आग्रह न करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया था और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध ना किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है अतएव उससे दंड भी लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है इससे हमको कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत भी होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है वे रियायत करें तो यह उनकी भलमनसाहत होगी अलगू चौधरी फूले ना समाये पुट खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय ये मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं ये उन्हीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट बोले भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन न्याय के सिवा से और कुछ नहीं सोचता आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई धन्यवाद